तो ये प्रश्न हाँ दो लोगों के प्रश्न इसमें कंबाइंड हैं क्योंकि मिलते जुलते से हैं जो डिफेंस रहेगा वो बताते हैं परिचय अभी हमारा जो होने वाला है मई में उसमें आने वाले हैं शैलेंद्र काड़ू जी नागपुर से तो शैलेंद्र जी का सवाल है जीवन साथी के चुनाव के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और इसी से कुछ मिलता जुलता प्लस कुछ एक और सवाल उसमें अपने अंदर लिए हुए सवाल है तिलकराम राम ठाकुर जी का बिलासपुर से इन्होंने अपनी जॉब भी मेंशन की है कि ये गवर्नमेंट पी के बतौर वर्क कर रहे हैं तो इनका जो पहला सवाल है कि मैं अपनी शादी को लेकर असमंजस की स्थिति में हूं कि करनी चाहिए या नहीं तो ये शैलेंद्र जी के सवाल से कहीं जुड़ता है और दूसरा इनका सवाल है कि चूँकि मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ तो ये इसमें उन्होंने जोड़ दिया है और साथ ही मैं अपने वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं हूँ तो ये दो तीन सवाल एक के लिए हुए तिलकराम ठाकुर जी, जी का और शैलेन्द्र जी का ठीक बात है भैया तिलक जी और शैलेंद्र जी नमस्कार आ, आ, ये तो बहुत मुद्दे की बात है कि देखिए शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दो तरह के मत हैं आप जानते हो कई तो बोलते हैं ये लड्डू है जो खाए वो भी पछता है जो नहीं खाए वो भी पछता है तो आप में से कहीं से लोग साहसी होते सोचते खा के पछता लो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। प्रश्न ये है कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये प्रश्न ही ठीक नहीं है इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं पहले ये कर लेते हैं कि क्यों करना चाहिए ठीक अब क्यों का प्रश्न आते से ही अब ध्यान हमारा जाता है उसके प्रयोजन पे उसकी उपयोगिता पे उसकी आवश्यकता पे अब तक किस प्रकार से हम देखते आए शादियों को वो भी थोड़ी सी मैं आ, बता देता हूँ और क्यों ये लड्डू बन गया जिसको दोनों का पछताते रहते हैं ये भी हमको समझ में आ जाए संदीप ही रहे हैं तो मुख्य कारण तो देखिए अभी ये बनता है कि हमने क्यों का जवाब क्या दिया अगर क्यों का जवाब हमने ये दिया कि हमारे में शारीरिक संवेदनाएं खड़ी होती रहती हैं और उन संवेदनाओं को तृप्त करने के लिए हम ये शादी से संबंध को करना चाहते हैं तब तो ये लड्डू बनेगा हमारा प्रश्न का उत्तर ये है कि हमारे घर परिवार में अभी कोई खा बनाने वाला नहीं है तो अब मम्मी से रोटी बनती नहीं है अब उम्र हो गई तो कोई एक कैसा ले आते हैं जो रोटी बनाएगा तब तो ये लड्डू बनेगा हमारा उत्तर ये है कि मैं अकेला रह नहीं सकती हूँ या रह नहीं सकता हूँ और बहुत प्रॉब्लम है सोसाइटी में और उसके कारण हम डरे हुए हैं है ना तो सोशल प्रेशर के कारण दबाव के कारण डर के कारण हम शादी करना चाहते हैं तब तो पुनः ही लड्डू है हमारा उत्तर यदि ये है कि परिवार का जो हमारा जो वंश है एक प्रकार का वंश कोई खानदान को आप बिलोंग करते हैं उस खानदान की परंपरा के आगे बनाए रखना है उसके लिए संतान उत्पत्ति के लिए कार्यक्रम है तब तो पुनः एक लड्डू है हमारा यदि मुद्दा ये है कि मैं फाइनेंशियली इंसिक्योर हूँ तो मैं फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहता हूँ है ना अब तो ये भी पूरा लड्डू बनने वाला है इन सभी कारणों से यदि आप शादी कर रहे हैं दोनों भाई तो ये लड्डू ही है अब इसमें से एक भाई तो शिविर में आ रहे हैं तो उनके साथ तो बात हो जाएगी आखिर शादी लड्डू नहीं है तो फिर क्या है और कैसे उस लड्डू से बाहर आ सकते हैं तो शादी की एक विधिवत प्रक्रिया क्या हो है उसका प्रयोजन क्या हो है उसको हम समझ सकते हैं पहले प्रयोजन समझेंगे तब प्रक्रिया समझेंगे तब जाकर मैचिंग की बात बनेगी कैसे रुने इसका प्रयोजन और ये अनिवार्य भी नहीं कि हर आदमी शादी करे है ना ये भी हमको समझ में आना चाहिए तो अभी तो यहाँ एक छोटी सी बात कर लेते हैं शादी क्या लगता है आप दोनों को व्यक्तिगत कार्यक्रम है या पारिवारिक कार्यक्रम है ज़्यादातर मान्यताएं तो अभी ये बन चुकी हैं कि शादी जो है वो व्यक्तिगत कार्यक्रम जबकि शादी एक सामाजिक कार्यक्रम है ना तो ये पारिवारिक कार्यक्रम है और न ही व्यक्तिगत कार्यक्रम तो यदि एक मानव का चरित्र यदि एक मानव का जीने का स्वरूप यदि एक मानव के जीने के लक्ष्य यदि मानव के जीने में योग्यताएं, आहरताएं यदि वो सामाजिकता के साथ जुड़ी हुई नहीं है वो सामाजिक नहीं हो पाया है तो ऐसे आदमी की शादी करना ठीक है या नहीं आप बताइए तो तो लड्डू है तो ये एक सामाजिक कार्यक्रम है कब तक नहीं शादी होना चाहिए जब तक मानव में सामाजिकता उदय ना सामाजिकता हो जाए सामाजिकता उदय होने का मतलब क्या हुआ कि एक माना मानव के साथ किस प्रकार से विरोध मुक्त होकर जी सकता है सदा सदा और ये अधिकार उसमें है ना कि सामने वाले में अधिकार हो एक मानव इस धरती पर बिना विरोध के जी सकता है धरती के साथ और ये अधिकार धरती में तो है रखा ही हुआ है लेकिन उस अधिकार मानव में आ जाए अगर ये दोनों योग्यताओं से संपन्न हो गया तो भाई शादी कर लो है ना नहीं तो पहले योग्यता संपन्न हो तो योग्यताओं के बिना हम ये काम को कर लेते हैं तो लड्डू बनता रहता है अदरवाइज इट्स ब्यूटीफुल एक्टिविटी एवरी एवरी एक्ट इज ब्यूटीफुल बच्चा पैदा होना अपने आप में एक सुखद एक बहुत सुंदर काम है उसको लालन पालन अपने आप में एक बहुत ही सुंदर काम है सुखद कार्यक्रम है उसको शिक्षा देना उससे भी सुंदर काम है सुखद कार्यक्रम है उसको खिलाना पिलाना दिलाना दुलाना उसका ट्रेनिंग होना उसको चीजें सिखाना है सब सुंदर है एक उम्र के बाद उसका विवाह होना वो भी सुंदरतम कार्यक्रम होता है और फिर से पुनः संतान उत्पत्ति होना वो भी सुंदर कार्यक्रम होता है और इसी विधि चलते हुए एक आदमी जब अपना शरीर त्यागता है वो भी एक सुखद और सुंदर कार्यक्रम है यदि हम अपनी उपयोगिताओं को पहचान पाएँ और उन उपयोगिताओं के साथ जी पाएंगे तब यदि हम अपनी उपयोगिताओं को नहीं पहचान पाएंगे नहीं जी पाएंगे है ना और उसको उसको अगर उतने छोटे छोटे में देखेंगे तो दिक्कतें रहने वाली है तो पहले अपने में सामाजिकता के आचरण को पहचाना जाए उसमें क्वालिफाई हो जाए तब तो सामने वाले को भी देखना आसान हो जाएगा वो वो भी आपको ठीक से देख पाएगा कि भई ये है आदमी तो हमारे में सामाजिक चरित्र होना पहला मुद्दा है उसके बाद इसको सोचना चाहिए हम्म, बताइए माइक को बताइए